चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाल के और बद्ध अवस्था में जीव जो उपाधि उत्तर तो क्षर पुरुष अक्षर पुरुष उस रूप उसके साथ कालात्म करके उस रूप से, रुप से रहता है उपाधि के अशुद्धि से कलुषित होकर के रहता है बद्ध अवस्था कलुषित अवस्था मुक्त अवस्था शुद्ध स्वरूप से अवस्थान ईमान अंतर है और ये अंतर मुक्त स्वरूप का और अब्दता अवगत प्रतिज्ञान से प्रतिज्ञान है एक अनुलाख्यास इत्यादि वाक्य प्रजापति का इंद्र के प्रति कहा म ज्योति को प्राप्त करता है वह मुक्त है ऐसा आप कहते हैं लेकिन शरीर से समुत्थान करके परम ज्योति को तो प्राप्त करता है वह मुक्त ही होता है ये कहना अनुचित है पूर्व के प्राय से पूर्व पक्षी शंका कर रहा है क्योंकि परम ज्योति उपसंपी शब्द का अर्थ है भौतिक ज्योति कार्य ज्योति और परम यह विशेषण होने से उसका अर्थ निकलेगा जो ज्योति है उनकी अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट ज्योति वो है आदित्य ज्योति संसार में ज्योति पदार्थभूत भौतिक ज्योतियों में सर्वोत्कृष्ट ज्योति है आदित्य ज्योति इसलिए परम ज्योति शब्द का अर्थ माना जाए आदित्य ज्योति और इस शरीर से समुत्थान करके आदित्य ज्योति को प्राप्त कर लिया जिसने वह मुक्त हो गया ऐसा कह रहा है लेकिन आदित्य मंडल में गया हुआ भी तो संसार के अंदर ही है मुक्त का इसलिए उसे मुक्त नहीं कर सकते इस अभिप्राय से पूर्वोक्ष में कहा कि कथम पुनः की इति क्योंकि परम ज्योति उपसंपत्ति स्वयस्थ परम ज्योति शब्द का अर्थ कार्य ज्योति है तो परम ज्योति उपसंपति का अर्थ हो जाएगा शरीर से संत्थान करने वाला कार्य ज्योति को प्राप्त करता है क्योंकि ज्योतिशब्द कार्य ज्योति में लोक में प्रसिद्ध अति तो वाक्य उत्तर लिखता है टीका का टीकाकार मुक्त इति तो मान लेते हैं पूर्व पक्ष के अनुसार ज्योति शब्द का अर्थ कार्य ज्योति आदित्य मंडल आदित्य मंडल रूपी कार्य ज्योति को प्राप्त कर लिया जिसने उसे कहा जाएगा का कार्य प्राप्त आदित्य मंडल में पहुंचा हुआ होने तो पर भी मुक्त चिन्ह किया मुक्त न माना जाए सिद्धांति के अनुयायी का सिद्धांति का अनुयायी जो शिष्य अभी नहीं समझता हाँ उसका एक प्रश्न है जो लोकांतक पाति ही मुक्ति को मुक्ति समझ रहा है तो आदित्य मंडल में पहुंचे हुए को ही मुक्त तो क्यों न माना जाए इस प्रकार की शंका पूर्व पक्ष के प्रति जो पाती मुक्ति को ही मुक्ति मानता है, उन्होंने प्रश्न किया तो पूर्व पक्षी इसका उत्तर दे रहा है। इत्यतः आह इस शंका का निराकरण पूर्व पक्षी कर रहा है तो पक्ष का पक्ष दृढ़ हो जाएगा कि नृत्तों विकार विषया कश्चित मुक्तो भवि अरहति विकार विषयात् अतिवृत्त तो कहेगा जो विकार से रहित हो गया विकार है कार्य तो कार्य मात्र से निर्मुक्त हो गया है जो विकार रूप तो आश्रय जिसका छूट गया है उपाधि उसे कहा जाएगा अतिवृत्तो विकार विषय और अनतिवृत्तो विकार विषय का अर्थ होगा जो अभी कार्य उपाधि से विनिर्मुक्त नहीं है कार्य उपाधि के अंदर ही है कार्य रूपी को यानी क्षर पुरुष को अपना आलम्बन बनाया हुआ है का। उसे कैसे कहा जा सकता है मुक्त वो मुक्त नहीं हो सकता उसको मुक्त नहीं कह सकते ये पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि कार्य और विकार विषय आनंद मुक्तो भवित न चल रहे इसलिए नहीं कह सकते कि कार्य ज्योति को प्राप्त हुआ भी मुक्त माना जाए। यह शंका नहीं की जा सकती। कहा क्यों कार्य प्राप्त को मुक्त नहीं कहा जा सकता इसमें यह तो बताते हैं विकास आत तो प्रसिद्ध है तो विकार में प्रसिद्ध थ्याद्ध हो इुति से, इत्यारी से अन्यत इत्यारी से सिद्ध है किसमें विकार है कार्य में और उसी को अपना आगमन मान रहा है जो वो तो अभी मिथ्या संसार को ही अपना स्वरूप समझ रहा है संसार अंत कार्य विशेष को तो मुक्त कैसा होगा वो तो संसार ही विकारस्य आत तो प्रसिद्ध नैश इत्यादि से अब सिद्धांती समाधान करते हैं नैश दोषो तो पूर्व पक्षी को शरीर से समुथित होकर के परम ज्योति को प्राप्त करने वाला मुक्त नहीं हो सकता यह पूर्व पक्ष का आक्षेप है यह आक्षेप ठीक नहीं है क्योंकि यहां पर ज्योति शब्द का अर्थ जो पूर्व पक्षी समझ रहे हैं वो नहीं है ज्योति शब्द का अर्थ यदि कार्य ज्योति होगा आदित्य मंडल और शरीर से समुत्थान इस शरीर से निकलना होगा और परम ज्योति की उपसंपत्ति आदित्य मंडल में जाकर के स्थित होना होगा जैसा पूर्व पक्षी समझ रहे हैं तब तो ये दोष हो सकता है कि शरीर से समुत्थित हुआ परम ज्योति को प्राप्त किया हुआ मुक्त नहीं होगा लेकिन यहाँ परम ज्योति शब्द का अर्थ पूर्व पक्षी जो समझ रहे हैं वो नहीं है इसलिए परम ज्योति को प्राप्त हुआ मुक्त हो सकता है परम ज्योति शब्द का अर्थ आत्मा ब्रह्म है और जो ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया है वह मुक्त ही है जीव भाव जिसका छूट गया ब्रह्म भाव आविर्भूत हो गया यही तो ब्रह्म भाव से अपने वास्तविक स्वरूप से अवस्था मुक्ति है तो जिस ब्रह्म भाव के प्राप्त होने पर मुक्त होता है जीव उसी ब्रह्म भाव को यहाँ परम ज्योति शब्द से कहा जा रहा है परम ज्योति शब्द ब्रह्म का परामर्शक है न कि कार्य ज्योति का भौतिक ज्योति का ये सिद्धांत को सुनिश्चित है तो जो परम ज्योति शब्द का अर्थ जिनके बुद्धि में ब्रह्म है वे कहते हैं कि ये दोष है न जो पूर्व पक्ष को दोष प्रतीत हो रहा है परम ज्योति को प्राप्त किया हुआ मुक्त नहीं कहला सकता करके ये दोष कह रहे हैं ये दोष है नहीं तो क्योंकि परम ज्योति आदित्य मंडल विशेष नहीं है अभी तो परम ज्योति ब्रह्म है इसलिए परम ज्योति उपसंपदे का अर्थ ब्रह्म प्राप्त हो जाएगा ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है जिसमें वो मुक्त नहीं होगा तो फिर मुक्त कौन होगा मुक्त इस अभिप्राय से पहले कि नये क्यों दोष नहीं है ये तो सूत्र से उत्तर दे रहे हैं ध्यान जी सूत्र का उच्चारण कर आत्मा प्रकरण आत्मा प्रकरण तो आत्मा प्रकरण ऐसे दो पद तो आत्मा यानी परमलोक उपसंपत्ती वेद वाक्यस्थ परम ज्योति शब्द का अर्थ आत्मा है भौतिक ज्योति विशेष नहीं है दिव्यादी करें वो परम ज्योति आत्मा है आत्म ज्योति को यहां ज्योति शब्द कह रहा है ये कैसे ज्ञात हो आपको तो? परंजोती शब्द का अर्थ लोक में प्रसिद्ध जो भौतिक ज्योतियां हैं वे नहीं अपितु तो आत्मज्योतिया पर कैसे तो तो ज्ञाप तो? इस शंका का समाधान करते हुए व्यास जी ने कहा प्रकरणा ये तो बता रहे हैं ज्योति शब्द का अर्थ परमात्मा प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु है, है। प्रकरणा तो प्रकरण से एक याद हो प्रकरण है, है सातवे कुंड से प्रारंभ होगा प्रजापति विद्या का प्रकरण और वहां पर शुरू में ही यह आत्मा अपमृत्यु इत्यादि से परमात्मा का उपक्रम है थी थी। हाँ दहर विद्या में भी यही वाक्य है और प्रजापति वाक्य में भी प्रजापति विद्या के प्रकरण में भी यही वाक्य है कि वहाँ भी तो ब्रह्म ही उपास्य है नहर आकाश ब्रह्म ही है उसी को आ, आत्मा को ही दहर आकाश शब्द से कहा गया ये जो आत्मा है यह आत्मा अरोपात्मा तो द्विचरो मृत्यु इत्यादि से उपक्रम में उत्कर् उसी का यहाँ पर परम ज्योति शब्द से ग्रहण हुआ क्योंकि प्रकरण उसका है इस प्रकरण में कहीं पर भी आदि इत्यादि ज्योतियों का भौतिक ज्योतियों का वर्णन नहीं है न प्रथम पर्याय में वर्णन नहीं न द्वितीय पर्याय में न तृतीय पर्याय में न चतुर्थ पर्याय में और आदि इत्यादि ज्योति का परामर्शक ज्योति शब्द को मानेंगे तो प्रकृत हानि प्रकृत उपगम प्राप्त हो जाएगा अभ्युपगम अप्रकृत अर्थ का ग्रहण प्रकृत अर्थ का भौतिक ज्योति है अप्रकृत और प्रकृत है आत्म ज्योति भौतिक ज्योति है भौतिक ज्योतियों का ग्रहण करने की आपत्तिया है इसलिए माना होगा कि यहां पर आत्मा ही परम तो प्रकरण की विसंगति नहीं होगी प्रकरण विरोध नहीं होगा इस अभिप्राय से कहा आत्मा प्रकरणा सूत्र अर्थ भगवान वर्षकर बता रहे कि यत आत्म पत्र ज्योतिष न तो कहा इसलिए पक्ष को प्रत दिख रहा है वह दोष सिद्धांत अनुसार है नहीं क्योंकि सिद्धांत मत में ज्योति शब्द का अर्थ परमात्मा है ज्योति आवेदित है कहा यह ज्योति शब्द का आत्मा क्यों कर रहे तो प्रकरण तो प्रकरण को बताने के लिए करता है कि यह आत्मा अपत आत्मा विजरो विमृत्यु ही प्रकृति परस्विन आत्मनि न अकस्मात् भौतिकम ज्योति शक्यम गृहित जब यह आत्मा अगौध आत्मा तो विज्रो विमृत्यु इत्यादि वाक्य से परमात्मा का उपक्रम है इस प्रकार में तो प्रकृत हुआ परमात्मा उस परमात्मा ज्योति से अलग जो अप्रकृत है भौतिक ज्योति उसका यहां पर ज्योति शब्द से ग्रहण नहीं किया जा सकता ग्रहितुम न सकम और यदि ग्रहण करेंगे तो यह दोष आएगा कहते हैं प्रकृत भान और प्रकृत प्रक्रिया प्रसंगात। ज्योति शब्द का अर्थ परमात्मा न करके करेंगे भौतिक ज्योति ही तो प्रकृत जो परमात्मा रूप अर्थ है उसका हन यानी परिज्ञ अप्रकृत जो भौतिक ज्योति है भौतिक ज्योति का प्रकरण मानना पड़ेगा यहां तो अप्रकृत प्रक्रिया का प्रसंग आएगा ये दोष माना जाता है ये दोष न आ जाए, इसलिए ज्योति शब्द का अर्थ परमात्मा है और केवल यहीं पर ज्योति शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए हुआ हो ऐसी बात नहीं है अन्यत्री बृह दारण्य श्रुति में ज्योति शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए हुआ है ये बताया जा रहा है ज्योतिशब्दस्तु आत्मनि अति दृश्यतेवा दे। ज्योतिषा ज्योति प्रंच ज्योतिर्दर्शना तो तदेवा ज्योतिषा ज्योति इस प्रधान्य वाक्य में ज्योतिष शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए हुआ है परमात्मा के लिए हुआ है ज्योतिशब्दु आत्मनी अभी दृश्यते तो जैसे लोक में भौतिक ज्योति में ज्योति शब्द का प्रयोग होता है ऐसे वेद में आत्म जोती में भी ज्योति शब्द का प्रयोग देखा गया है और ये तत्वा ज्योतिषाम ज्योति इत्यादि वाक्य ज्योतिष शब्द ज्योतिष शब्द का अर्थ परमात्मा है इसका विवरण स्पष्टीकरण ज्योतिर्दर्शनाथ ये लोग प्रथम अध्याय के तृतीय पाठ का सूत्र है उसमें किया भी है यदो परो दिवो दिव ज्योतिर्दीप्य थे वहां पर दीवलोक से भी ऊपर व्यय होने वाली जो ज्योति है वह ज्योति कार्य ज्योति है आदित्य या परमात्मा है ऐसा संशय करके सिद्धांत तो बताया गया है कि वहाँ ज्योति शब्द का अर्थ परमात्मा ही है ब्रह्म है इसलिए ज्योति शब्द का प्रयोग वेद में तथा वेदांगकुल स्मृति ग्रंथों में परमात्मा के लिए हुआ है यह अपूर्व प्रयोग नहीं है यही इस प्रकार ये जो प्रथम अधिकरण है चतुर्थ पार का इसका विचार पूरा हो जाता है इसमें बताया गया छांदो के उपनिषद के प्रजापति विद्या के वाक्य को विषय बना करके मुक्त स्वरूप बताया केवल आत्मरूप से अवस्थित होता है करके अब मुक्त सो जीवात्मा और ब्रह्म ये मुक्ति अवस्था में अलग अलग रहते हैं या एक होता है ये संशय होता है इस संशय के निवृत्ति अनुकूल निर्णय देने के लिए यह विचार यहाँ पर प्रारंभ अधिकरण अधिकरण के भाष्य से हो अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को समझने से पहले दोनों श्लोकों के द्वारा अधिकरण सार के दो संक्षिप्त स्वरूप इस अधिकरण का बताया गया उसे देखा गया सार के दोनों श्लोकों का उच्चारण मुक्त माच विद्य संप्योति कर्म कर्तोक्ति उपचारतः, ोरुक्त ब्रह्म स्वयं रूपे नभिनिष्पे थे यह वाक्य बता रहा है मुक्त को मुक्त जीवात्मा को बता रहा समुदित हुआ जीवात्मा परम ज्योति शब्द ब्रह्म को प्राप्त करके मुक्त होता है यह कहा गया तो ये ब्रह्म की प्राप्ति जीवात्मा को हो रही है तो जीवात्मा ब्रह्म को प्राप्त हुआ जीवात्मा प्राप्त हुए ब्रह्म से भिन्न रूप से ही अवस्थित होता है या ब्रह्म से अभिन्न होकर के मुक्ति अवस्था में रहता है यह संशय बताया जा रहा है कि मुक्त रूपा ब्रह्म भिन्नम तो मुक्त रूपा यानी मुक्त हुआ जो जीव है उससे ब्रह्म मुक्ति अवस्था में भिन्न है या अभिन्न है तो ये संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निर्णय देते हैं जो भेदवादी है वो पूर्व पक्षी है उनके अनुसार तो मुक्ति अवस्था में भी परमात्मा का और जीवात्मा का भेद ही रहता है अलग अलग ही रहता है। पंच क्लेषों से रही तो स्वभाव तो ही सांख्य और योगियों के अनुसार परमात्मा है पुरुष विशेष और जीव साधना से स्वभावत जो पंच क्लेषों से रहित है उस परमात्मा के प्रणिधान साधना से पंच क्लेषों से रहित हो जाता है तो मुक्त कहलाता है लेकिन पंच क्लेशों से रहित हुआ तो परमात्मा ही हुआ ऐसा नहीं परमात्मा से अलग मुक्त हो करके रहता है ऐसा भेदवादी का कथन है तो भेदवादी की प्रतिक्रिया है कि अथ भिद्यते मुक्त रूपा ब्रह्मते मुक्त रूप से ब्रह्म भिन्न ही होता है मुक्ति अवस्था में भी मुक्त जीवात्मा और परमात्मा में परस्पर भेद ही रहता है ये कृपक्ष की प्रतिज्ञा है से। इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताते हैं पूर्व पक्षी उत्तराध्य कर्मकर्त्री ज्योतिरित कर्म कर परम ज्योति उपस्य यहां पर संप्रसाद शब्दित जीवात्मा को उपसंपत्ति क्रिया का कर्ता बताया जा रहा है और परम ज्योति शब्दित ब्रह्म को सिद्धांति के अनुसार ही परम ज्योति शब्द का अर्थ मान लेंगे ब्रह्म तो पक्ष कर लेकिन परम ज्योति शब्दित ब्रह्म को तो बताया जा रहा है उपसंपत्ति क्रिया का कर्म वो तो परम ब्रह्म अपरम ज्योति ये द्वितींत है उपसंपत्त में जो उपसंपत्ति क्रिया है उसका कर्म है और कर्ता है जीव शब्दित। तो शरीर से समुत्थित जीव परम ज्योति कर्मक उपसंपत्ति का करता है परम ज्योति शब्द ब्रह्म कर्म है। एक ही सकर्मक क्रिया के प्रति वही कर्ता और वही कर्म हो सकता कर्म कर विरोध होगा यदि शरीर से समुखित जीवात्मा को ब्रह्म से अभिन्न मानेंगे तो हो कर्म करती विरोध होगा यहाँ श्रुति ने ब्रह्म को कर्म रूप से उपसंपत्ति के और जीव को कर्ता के रूप से बताया ये जो कर्म करती भेद कथन है यह क्यापन करता है कि शरीर से समुक्ति हुआ अमुक्त जीवात्मा ब्रह्म से मुक्ति अवस्था में भिन्न ही रहता है ये पूर्व पक्ष का कथन है इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त तो होने पर सिद्धांत तो बताया जा है रूपस्य तो रूपस्य जो शरीर से समुथित हुआ जीव है का तर? शोधित तमर्थ तो है साक्षी और उपसंप परम ज्योति उपसंपत्ति का अर्थ है शोधित तो तदर्थ का अनुभव कर लिया शोधित तो तदर्थ को का अनुभव कर लिया तो वीर स्वयं रूपे न अभिनिष्पत्ति देते वहां उपसंपत्ति शब्द का अर्थ प्राप्ति ऐसा नहीं अनुभूति ब्रह्म रूप से स्वयं की अनुभूति ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव तो फिर क्या होगा ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव होगा तो स्वयं रूपे न अभिनिष्पन्न दे स्वरूप से अभिनिष्पन्न होगा जब तक ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव नहीं होता तभी तक जीवात्मा परमात्मा से अभिन्न होता हुआ भी भिन्न सा प्रतीत होता है वो जीवात्मा को ब्रह्म परमात्मा होते हुए भी परमात्मा से भिन्न सा दिखाने वाली जो अविद्या है अविद्यावृत्त हो गई ये स्वयं रूपेण न से बताया जाता है परमात्मा होता हुआ भी जीवात्मा को परमात्मा से भिन्नशा दिखाने वाली अविद्या जब निवृत्त हो गई तो फिर स्वाभाविक जो ऐक्य है उनका एकत्व है उसकी अभिव्यक्ति में प्रतिबंधक अविद्या वह निवृत्त हो गई वह निवृत्त हो गई तो अभिनिष्पन्न हुआ का अर्थ है ब्रह्म रूप से अविर्भूत हो गया अभिव्यक्त गया। हो गया आवरण भंग हो गया आवरण भंग होने पर ब्रह्म रूप से अभिव्यक्त हुआ सोची है उसे श्रुति शब्द से सउत्तम उपमा पुरुष यहां पर शब्द से सर सर्वनाम जो आविर्भूत स्वरूप है उसका परामर्श है जिसमें ब्रह्म भाव का आविर्भाव हो गया यानी अभिव्यक्ति हो गई मूल आवरण आभानापादक निवृत्त हो गया जिसका असत्वपादक आभानापादक आवरण भंग हो गया है तो ब्रह्म रूप से अभिनिष्पन्न हुआ मन अभिव्यक्त हुआ जीवन उसका परामर्शक है शब्द जिसका आवरण भंग हो चुका है वह है जीवात्मा उसे ब्रह्म के परामर्शक उत्तम पुरुष शब्द से कह रही है कि सर यानी जिस जिसका आवरण तो हुआ वह आत्मा उत्तम पुरुष उत्तम पुरुशा का अर्थ ब्रह्म है तो ये जो उत्तम पुरुष यह श्रोती स शब्द से जिसका आवरण भंग हो गया ऐसे मुक्त जीवात्मा का ग्रहण परामर्श करके उसमें उत्तम पुरुष इस शब्द से ब्रह्म का अभेद पता है वो ब्रह्म से भिन्न ही नहीं ब्रह्म रूप से ही अवस्थित है ब्रह्म ही है ब्रह्म वेद ब्रह्मी हदर्थ रूप ही है पहले भी था लेकिन आवृत्त तो रूप था अब अनावृत्त ब्रह्म रूप से ये कहा जा रहा है। इसलिए मुक्त पुरुष जो है मुक्ति अवस्था में ब्रह्म से अभिन्न होकर के ही रहेगा हाँ सउत्तम पुरुष क्या कह रहा है सब्द से लेना है जिसने अपनी ब्रह्मता का अनुभव कर लिया है हाँ वाक्यर्थ उसी वाक्यर्थ को कोई ब्रह्म कहा जा रहा है वाक्यर्थ की अनुभूति हो अभी निष्पन्न हो गया ना, मतलब, अनावृत हो गया उसे उत्तम पुरुष कह रही है इसे ब्रह्मवेद ब्रह्म वो ऐसे स हैं जिसने अपने ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लिया अनुभव से अविद्या को निवृत्त कर लिया प्रतिबंध हट गया जिसका ज्ञान से निवर्त जो प्रतिबंध है वह भी हट गया है अभी कोई प्रतिबंध नहीं है उसे श्रुति स्वयं की ब्रह्मां ब्रह्म रूप से अनुभूति करने वाले को श्रुति उत्तम पुरुषकार सशब्द से लेना है स्वयं की ब्रह्म रूप से अनुभूति जिसे हो रही है जिसमें ब्रह्म भाव प्रकट है उसे कह रही है कि वो उत्तम पुरुष है का मतलब वही तो मुक्त है तो मुक्त को ब्रह्म ही बता रही है ब्रह्म से भिन्न नहीं बता रही है इसलिए जब तक आवरण भंग नहीं होता है तब तक तदर्थ से तोमर्थ भिन्न होने पर भी तोमर्थ से तदर्थ भिन्न न होता हुआ भिन्न सा प्रतीत होने पर भी जब आवरण भंग हुआ दोनों में भेद न होता हुआ भी भेद सा दिखाने वाला आवरण निवृत्त हो गया तो फिर तो भेद का कोई निमित्त है नहीं स्वतः भेद है नहीं और कोई उपाधि भी भेदक है नहीं तो वो ब्रह्म रूप ही है उस रूप से ब्रह्म अभिन नहीं है ये यहाँ पर कहा गया। उत्तम कि स उत्तम ब्रह्म अभिष्ठ स उत्तम की ब्रह्मत् तो हेतु ईश्वर समझना कि मुक्त ब्रह्म अभिन्न यह जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा वो निश्चित होती है तो कहा कि पूर्व में मुक्त रूप से ब्रह्म अभिन्न ही है यदि तो पहले भी अभिन्न था तो ये कर्म करती भेद कथन कैसे है शरीर से सम्मी तो जीव को कर्ता के रूप से और ब्रह्म को उपसंपत्ति क्रिया के कर्म के रूप से कैसे बताए साद संस्थाय परम ज्योतिप्य कर्म है औपाधिक अवस्था में है उपाधि अवस्था में भी वो गौन है कल्पित है आरोपित भेद है इस दृष्टि से करते हैं कि तद भेद अभिन्नम इसमें तत्कत्व हुआ ब्रह्म मुक्त रूपा तत् ब्रह्म अभिन्न ये प्रतिज्ञा वाक्य है और भेदों की तो त तो परम ज्योति उपसम कथ्य यहाँ पर ब्रह्म का कर्म रूप से कथन जीव का कर्ता रूप से कथन ये जो भेद कथन है ये उपचार है यानि गौण प्रयोग काल्पनिक प्रयोग काल्पनिक भेद को लेकर के औपाधिक भेद को लेकर के प्रयोग क्योंकि उस समय अभी वाक्यार्थ बोध हुआ नहीं है हो रहा है उस समय तो भेदक जीव और ब्रह्म में आरोपित भेद का तो आवरण विद्यमान है ज्ञान होगा तो ज्ञान समकाल में ही आवरण वृत्त होगा भेद चला जाएगा लेकिन अभी तो अनुभव को बताया जा रहा ज्ञान को बताया जा रहा परम ज्योति को समझोते उस समय आवरण विद्यमान है इसलिए भेद कथन औपचारिक है उस कल के भेद को लेकर के तो इसी प्रकार का अर्थ इस का अहिष्कार भगवान विस्तार से बता रहे हैं तो भाष्य को देखिए परम ज्योतिप्त स्वयं रूपेण अषे स किस्क आत्मन पृथक उत अविभागे अवतिष्यीक्षाया त्र इति अधिकरण अधिकरण निर्देशा ज्योतिपस्य कर्तकर्मन भेदेन एवं पूर्ण विरा होगा तो अच्छा के पास हा? हा? हा? इती, हा? इती न वाक्य पूरा ही होता है हाँ। सिर्दा सिर्दा आ, ये का अवतरण लिखते हैं अलग से हाँ। तो परम ज्योति ज्योतिपयन रूपेण तो परम ज्योति ज्योतिपस स्वेन ऋपे अभी यह ये विषय इस वाक्य से बताया जा रहा है कि जो परम ज्योति को प्राप्त करके स्वरूप से अभिनष्पन्न होता है वह मुक्तपुरुष कहलाता है स यानी वह मुक्तपुरुष किम परस्मा आत्मन पृथक भवति। स शब्द से लेना मुक्तपुरुष हो जो अभिष्पन्न हुआ हो क्या वह परमात्मा से भिन्न रहता है उत यानी अथवा अविभाग्यन एव अवतिषते परमात्मा से अभिन्न होकर के मुक्ति अवस्था में रहता है इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर आकांक्षा होने पर ये संशय हो गया इस प्रकार का तब इति सी इति अधिकरण अधिकर्तव्य निर्देशा पूर्व पक्षी अपनी प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बता रहे हैं दो एक हेतु बताया जा रहा है कि अधिकरण अधिकर्तव्य निर्देशा तत्र परियेटी इसमें शब्द से लिया जा रहा है मुक्तात्मा को तत्र शब्द से लिया जा रहा है ब्रह्म को तो तत्र याने ब्रह्मणी स याने अविष्पन्न जो आत्मा है मुक्तात्मा वह परियेटी का तो मतलब पर्यटन करता है घूमता है विचरण करता है तो स यानी मुक्तात्मा तत्र यानी ब्रह्म में विचरण करता है तो कोई बगीचे में घूमता है जैसे ऐसे यहाँ पर एक प्रकार से श्रुति बता रही है कि ब्रह्म में घूमता है मुक्त पुरुष तो ब्रह्म को अधिकरण बताया जा रहा है तत्र सप्तमी के द्वारा और स को बताया जा रहा है अधिकर्तव्य यानी आश्रित आश्रय बताया जा रहा है ब्रह्म को यह आश्रय आश्रय भाव अधिकरण अधिकर्तव्य भाव भेद में होता है इसलिए मानना चाहिए मुक्त आत्मा को ब्रह्म में विचरण करने वाला बताने वाला तो यह सूखी वाक्य है ये बता रहा है कि मुक्तात्मा ब्रह्म से भिन्न रहता है ब्रह्म उसका अधिकरण है वह ब्रह्म में आश्रित है तो अधिकरण अधिकर्तव्य निर्देश होने से एक और ज्योति उपसंपद्य यहाँ पर ज्योति ज्योतिषअित ब्रह्म को कर्म बताया जा रहा है उपसंपत्ति क्रिया का इति कर्म कर्त निर्देशा और जीवात्मा को कर्ता बताया जा रहा है तो जीवात्मा कर्ता और ब्रह्म कर्म है ये भी कर्म करती भेद निर्देश ये ज्ञापन करता है कि ज्योतिषअित ब्रह्म से जीवात्मा मुक्ति अवस्था में भी भिन्न नहीं रहता भेदे न एवं इति यश मति यानी निश्चय ऐसा जिसका निश्चय है तम युत्पादयति, तो तम व्युत्पादयती है ये ऐसा जिसका विपरीत निश्चय है उसे सम्यक ज्ञान करा रहे हैं ये बता रहे हैं वेद व्यासी व्युत्पादयती का करता है सूत्रकार भगवान सूत्रकार उत्पादय थी यानी ज्ञापन करते हैं उसको बताते हैं कि मुक्तात्मा परमात्मा से भिन्न नहीं होता अभिन्न ही रहता है परमात्मा में और मुक्तात्मा में भेद नहीं है ये ज्ञापन कर रहे हैं उसको जना रहे हैं यश्य मती तम व्युत्पाद इसका अवतरण है वादी भेदा भेद संसे भेदं आह तो जो मुक्त उपजीप्य वादी विवादाशे सत्य भेद पूर्वपक्षने के वादियों का आपस में विवाद होने के कारण यह संशय हुआ कि ब्रह्म से ब्रह्म का उस मुक्त पुरुष से भेद है कि अभेद है इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्ष है अत्यंत भेद मुक्तात्मा से ब्रह्म का अत्यंत भेद ही है यह भेदवादी इति ये भेद अत्यंत भेद पूर्वपक्ष उत्तर पूर्वपक्ष को बता दिया इति भेदेन इति यहाँ पर पूर्वपक्ष बता दिया अब कहते सिद्धांत आहो ये मती तम व्युत्पादयी इत्यादि से सिद्धांत को बताया जा रहा है सूत्र से सिद्धांत बताते हैं सिद्धांत का सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्य तुम और सूत्र का व्याख्यान शुरू हो रहा है अविभक्त पर अविभागे न इस पद का सूत्रस्थ अर्थ किया आवश्यक ने तो सूत्र का अर्थ तथा सूत्र के व्याख्यानुप भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे